निज मम को सुधार वरण हूर घूवर विमल जो गायस फल चारुष <coughs> डोबा संख्या अड़तीस के बाद पाठ जय करी कस जाय तुन कोई जा लता जागा मज्जन पावरागा हरण जाई शरम्जनता वै समेत अभिमाना जय बहो ऋतु पूछन आवा निन्दा करिता बुझावा सकल दीघ्न व्याप नही दे राम सुकृता दिलोकहींही तो सादर शरम्जन करई घोर तय ता सरत नर यह शरत जहींके के रामचरण भल भाऊ नहाई से यही सर भाई असमान करव मनलाई नस मानस मानस चखचाही मई कविबुद्धि विमलवगाही भय उदयानंद छाहू उम गे प्रेम प्रमोद प्रबा जलिशुभग कवितासो राम विमल जल, जल जल भरितासो सरजूना मत मंगलमूला लोकवेद मत मंजुल तूला नदीपुनी कुमानंदनी कलिमल तृण तरुमूल मूल श्रोता सोता विज सजपुर ग्राम नगर गुकूल संत सकल सुमंगलम तो अप्रसंग रामचरित रामचरितमानस इसकी रचना कैसे हुई ये अपने हृदय में ही ये रामचरित उत्पन्न हुआ भगवान की कथा सुनते सुनते हृदय में भगवान की यश कीर्ति का जल उसमें भर गया और फिर से चार सीढ़िया चार प्रकार के उसके जो है चार घाट सीढ़िया आसपास के अमराई लता वृक्ष पक्षी पशु जल के वो सब पशु कमल इत्यादि इन सब का वर्णन कर दिया कि इस प्रकार का मानसर वगैरह है और फिर बताया कि देखो यह है इसमें स्नान इस करने से शीतल प्राप्त होती है तीनों ताप जीवन के दूर होते हैं लेकिन विषयी लोग जो बहुत खल व्यक्ति हैं वो तो इसके पास जाते ही है उनको यहाँ पे तो कोई अपने काम की बात नहीं दिखाई देती जिनकी विषयों में प्रीति है तो विषय ही चाहते हैं रामचरित मानस की कथा भगवान की कथा उनको प्रिय नहीं लगती ये लोग तो उधर जाते ही है दूसरे कुछ लोग इसके महत्व को समझते हैं लेकिन इस कथा को सुन नहीं पाते उनको बाधाएं करती हैं ऐसे तमाम काम हैं, दूसरे लोग बाधा उत्पन्न करने वाले हैं कुतरकारि है मोहज आदि घर का है ये सब व्यक्ति की टाणा प्रकार की बाधाएं, है जिनके कारण से थोड़ी बहुत उनके मन में इच्छा भी होती है कि भगवान की कथा को सुने पढ़े तो उसकी तरफ वो जा नहीं पाते इन बाधाओं के कारण इन दो प्रकार के व्यक्तियों की तो चर्चा कल की आज गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे कुछ लोग तो होते है जो लोग इस प्रकार के जो कष्ट के जीवन में आते हैं कथा सुनने के लिए उनको सबको तो पार कर जाते हैं और पहुंच जाते हैं कथा सुनने उनके लिए कहते हैं कि जब कर कष्ट जाए कोई मनुष्य माने हैं जिसको की कथा सुननी होगी इतने कष्ट तो उठानी होंगे घर के जाल जंजाल पहाड़ जैसे पार कर नहीं चलेंगे कुतर तो कित्यादि लोगों के उनको सुनने सहन कर नहीं लोग जो है वह कुछ कु लोग जो हैं उनको बाधा डालेंगे निंदा करेंगे उनकी तो ये सब सहन करनी ही पड़ेगी अपने मोह जाल को समेत ही पड़ेगा ये सब करते कराते सब सबसे सब तो फिर इतने सब कष्ट सहन करने के बाद सब कथा सुनने को नह उन्हें अवसर मिलेगा तो जब कर कष्ट जाए तुम कोई मान लो कोई पहुँच भी जाए अपने कष्ट उसने सहन कर लिए तो जा तो ये वो लोग हैं जो कथा सुनने तक पहुंच गए लेकिन सुन नहीं पाए केवल कथा जहां होती है वहां पर पहुंच जाने मात्र से कथा सुनने को नहीं मिल जाती वहां पर भी बाधाएं आती है तो सबसे बड़ी बाधा वहां ये है कि कथा सुनने वाले लोगों को नींद आती है तो उसकी बात अब कहते तो हैं जाते ही नींद जुलाई हुई जुड़ाई के मान क्या है जाल लगना जैसे कोई सरोवर के पास जाए सर्दी के जमा में और जैसे ही पानी देखे तो उसको फिर आने लगे सर्दी लगने लगे तो वह सब पानी के भीतर वो प्रवेश न करे स्नान न करे सर्दी के कारण ऐसी जैसे उधर सर्दी सरोवर में स्नान करने में ऐसी कथा सुनने में निद्रा निद्रा और सर्दी का लगना दोनों एक ही जैसा तुलना कर दी वहाँ सर्दी लगने लगी इसलिए स्नान नहीं जन्म हो पाया और उधर नींद इसलिए कथा सुन नहीं पाया कथा के सुनने में भी अवगन करना पड़ता है डूबना पड़ता है तब कथा सुनने में आती है। अगर कथा में दुखी नहीं लगाई तो उस कथा का जो फल होना चाहिए वो नहीं होता कोई कथा सुनते सुनते यह तो सो जाए या अपने और दूसरी बातें सोचा करे या अपने मन में कुतर करता रहे अरे क्या इसमें आ तो गए कथा लेकिन देखो कैसी कथा इसमें कैसे बातें नहीं हुई आजकल किसी काम की बातें है नहीं ऐसी अपने मन में नाना प्रकार की बातें सोचता रहे तो फिर वो भी कथा का में ही ले सकता और उसका लाभ से प्राप्त हो जा सकता है कथा सुनने वाले सब सब कथा सुनने वाले लोग सब कथा सुनते हैं उसको बात में हमको ऐसे कह सकते है कुछ लोग फिजिकली तो प्रेजेंट है लेकिन मेंटली एक्सटेंट है तो दो प्रकार के पर्यंश है शारीरिक रूप से विद्यमान और मानसिक रूप से विद्यमान शारीरिक रूप से विद्यमान होने के माध्यम से कथा नहीं से जाती जब मन से विद्यमान हो तब कथा सुनो क्योंकि ये कथा तो मानसिक है अरे सरोवर में स्नान करने जाओ तो, तो, तो ये हो सकता है कि भौतिक सरोवर जल भी भौतिक शरीर भी भौतिक अपना मन कहीं भी हो लेकिन शरीर से दुख लगा लो पानी में तभी स्नान हो जाएगा तुम्हारा लेकिन जो कथा मानसिक कथा है तो जब तक कि मन से दुखती नहीं लगाओगे तब तक उसमें कोई शरीर की दुखती तो लगनी वाली नहीं बात तो मानसिक दुखकी लगनी है इसलिए मन विद्यमान होना चाहिए मन कथा की तरफ ध्यान दे क्या कथा में कहा जा रहा है उसकी गहराई में जाए समझने की कोशिश करे तब उसको कहते हैं कि तो जथा कथा ने उसने स्नान किया तो जायी हुई वैसे तो और ध्यान दो और बातें आपको मिलेंगी शब्दावली इस प्रकार की है जैसे जाते ही नींद मैंने जैसे ही गए तैसे ही लागे इसलिए मैंने बाद में नहीं लाती दस पंद्रह मिनट बाद आधे घंटे के बाद तो कुछ न कुछ किताब सुन जाती और फिर बाद में नहीं ला जाती तो चलो कुछ सही एक चौथाई सही एक तिहाई सही कुछ तो सुनी लेकिन जैसे ही गए तैसे ही लागे बिल्कुल नहीं सुन पा तो जाते ही नींद जुड़ाई हुई और जड़का लगा जिसमें जुड़ाई तो यहाँ स्पष्ट कर दिया ये जड़ता रूपी ज़ाला है ज़ाला में सर्दी लगी जैसे स्नान करने में पानी के पास जाए तो किसी को सर्दी लगे तो स्नान नहीं करेगा ऐसे यहाँ जड़ता बौद्धिक जड़ता आ गई ये मुद्रा एक प्रकार की जड़ता है जिसमें किसे बात समझ में नहीं आती जड़ बुद्धि हो गयी मैंने कभी कभी पढ़ने में भी ऐसा लगता है जिससे पढ़ रहे है आखे हैं उसको जा रही हैं लेकिन उसमें क्या लिखा है वो कुछ मन में बुद्धि में चढ़ नहीं रहा है तो कभी कभी देखता है कि रहे हैं, धर के तो बुद्धि में जड़ता आ जाती है तो लिखा हुआ कुछ समझ में आता नहीं ऐसे ही बोला जाता है अगर बुद्धि में जड़ता आ जा तो कुछ भी बोलते रहे हैं, लेकिन बुद्धि में उसको कुछ चढ़ता नहीं कुछ समझ में नहीं आता कुछ बुद्धि की जड़ता को कहते है जड़ता जाड़ बिसम के माने ज्यादा से ज़्यादा सर्दी लग गई तो स्नान नहीं करेगा ऐसी ज्यादा आ गई तो को फिर तो समझ नहीं आएगी कथा सुन नहीं पाएगा और गये मज्जन का भागा ऐसे लोग गयो भी गय मन इतना कष्ट था पहुँचने को कथा जहाँ होती वहाँ तक तो पहुँचे भी और मज्जन तो उसमे स्नान नहीं कर पाए जैसे सरोवर तक कोई जाए भी चला करके पहाड़ों के नदियों के पार करता हुआ और लेकिन वहाँ उसमें स्नान नहीं कर पाए कथा सुनने के लिए इतने जाल तमाम तोड़ करके घर के सब काम छोड़ करके तो कथा सुनने के लिए किसी तरह से पहुंचे और लेकिन फिर वहाँ जा, जाने पर भी तो उसमें जो कथा का आनंद नहीं हो पाया स्नान रुखी नहीं लगा पाए ऐसे लोगो के लिए उनका उनके ऊपर जैसे वो एक लेजन लगा दिया कैसे कैसे लोग हैं ये अभागे लोग अब तुलसी राजपुर ने दो जगह अभागा सदप्रयोग कर दिया एक जो अति खल थे वो लोग अभागे थे वो तो ऐसे अभागे थे कि जिनको कथा में घर बैठे भी कोई रुच नहीं बिल्कुल बेकार दिखाई देती थी एक लोग वो अभागे थे और दूसरे ये भाग्य जो वहाँ तक पहुँच भी गए कथा नहीं सुन पाए कि दूसरे प्रकार के भाग्य लोग भाग्यशाली व्यक्तित्व तब है ये कथा सुनने को पहुंच भी जाए और और सुनकर के उससे कुछ सीखेगी जीवन में कुछ परिवर्तन आ गए तब कहा जाए की हाँ भाग्य है तब तक ये अभागा तब देखा दुर्भाग्य है उसके गयु नमजन का अभागा और कर जाए सर मज्जन पाना और कहते वहाँ तो गए जैसे सरोवर में कोई स्नान नहीं कर पाए और उसका जल भी नहीं पी पाए लेकिन फिर आ गए समय पर लेकिन वहां से लौटे तो बड़े अभिमान के साथ लौटे हरे अभिमान का है बात का जब स्नान करने गए सरोवर तक और उसका लेकर के चिल्ली पानी पी नहीं पी पाए तो स्नान भी नहीं कर पाए तो वहां से लौटे लौटने पर तो किस बात का अभिमान यहाँ तो व्यक्ति को लज्जित होने की बात है कि देखो इतनी सर्दी लगी कि हिम्मत नहीं करी पानी में नहाने ये भाव आना चाहिए लेकिन व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता अपने दोष स्वीकार नहीं करता ये बुद्धि